राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम मदाम भिकाईजिकामा 18 अगस्त 1907 को जर्मनी के एक प्रसिद्ध नगर में में एक समारोह हुआ। उस सम्मेलन बड़ी-बड़ी अच्छा कजरारी आंखे और चेहरे पर गंभीर भाव लिए एक युवती बड़े साहस और उत्साह के साथ मंच पर उपस्थित हुई सभा भवन में उपस्थित हजारों आखे एक साथ उसकी ओर और उठी कौन है ये कोई भारतीय राजकुमारी मालूम पड़ती है भारतीय सुंदरी <laughs> बहुत प्रभावशाली और सभ्य महिला लगती है। हाँ जी ऐसा लगता है जैसे भारतीय सौंदर्य की साक्षात मूर्ति हो इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में आई है ये महिला थी मदाम कामा उनके जीवन काल में ही उनके प्रशंसक उन्हें भारत माता कहकर पुकारते थे मंच पर आकर मदाम कामा ने अपने बैग से एक छोटा सा तिरंगा झंडा निकाला उसे स्टैंड सहित मेज पर रखा और कहना आरंभ किया संसार के स्वतंत्रता प्रेमी देशभक्तों के बलिदान से ये ध्वज पवित्र हो चुका है मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप खड़े होकर भारत के इस राष्ट्रीय ध्वज का अभिवादन करें संसार के सभी स्वाधीन देशों को भारत के मुक्ति आंदोलन में उसका साथ देना चाहिए जो देश ऐसा करने से हिचकिचाएंगे वो साम्राज्यवादियों और तानाशाहों के समर्थक माने जाएंगे मादाम कामा की वाणी ने पूरी सभा को प्रभावित कर दिया सभी ने एक साथ खड़े होकर भारतीय झंडे का अभिवादन किया ये झंडा हरे पीले और लाल रंग का था और इसके बीच में लिखा था वंदे मातरम हमारे वर्तमान झंडे का प्रारूप भिकाई कामा ने दिया और उन्होंने ही सबसे पहले यह झंडा इस सम्मेलन में फहराया ये पहला ही अवसर था जब किसी भारतीय ने अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता का ध्वज फहराने का साहस किया था मदाम कामा का जन्म बंबई के एक प्रसिद्ध पारसी व्यापारी के घर चौबीस सितंबर अठारह सौ इकसठ को हुआ उनके पिता का नाम सुहराब जी पटेल था मदाम कामा का लालन पालन बड़े लाड़ प्यार से हुआ वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थीं, वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भी प्रथम पुरस्कार प्राप्त करती थीं। अपने स्वाध्याय के बल पर बचपन में ही उन्होंने कई भाषाएं सीख ली थीं। मैडम कामा स्वभाव में अपने भाई बहनों से एकदम भिन्न थीं। स्वतंत्रता संग्राम की गाथाएं सुनने में उन्हें बहुत आनंद आता शहीदों के प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा थी अंग्रेजों के अत्याचारों के कारण अल्प आयु में ही उनके विचार क्रांतिकारी रूप धारण करने लगे थे उनके पिता को उनके विचार सुनकर चिंता होने लगी अतः पिता ने शीघ्र ही उनका विवाह बम्बई के प्रसिद्ध वकील रुस्तमजी कामा के साथ कर दिया लोगों ने सोचा विवाह के बाद मदाम कामा के विचारों में परिवर्तन आ जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं मदाम कामा भारत में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ प्रचार करने में व्यस्त थीं। वे भारत में अंग्रेजी राज्य का खात्मा करने में तत्पर थीं धीरे धीरे वो अंग्रेज विरोधी जन आंदोलन में खुलकर भाग लेने लगीं। उनके पति उनसे भिन्न विचारों के थे अंग्रेजी सरकार के प्रति उनकी निष्ठा सर्वविदित थी वो नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी राजनीति के क्षेत्र में कार्य करे उन्होंने मदाम कामा को चेतावनी दी आपका राजनीति में भाग लेना मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं अंग्रेजों के विरुद्ध प्रचार करने से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं क्यों? ये हमारे देश के गौरव का प्रश्न है आप एक प्रतिष्ठित नारी हैं। आपका घर से बाहर इस प्रकार खुले रूप में जाना हमारे परिवार की मर्यादा के विरुद्ध है मैं अपने देश के प्रति समर्पित हूँ अंग्रेजों के अत्याचारों को सहन नहीं कर सकती देश को आजाद करवाना ही हमारा लक्ष्य है ये सब हमारे घर में नहीं चलेगा मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ सकती हाँ आपको यह सब पसंद न हो तो हमारा साथ साथ रहना संभव न हो सकेगा बस घर में तूफान उठ खड़ा हुआ पति पत्नी में विवाद इस सीमा तक पहुंच गया कि श्रीमती कामा और उनके पति ने विचारों के मतभेद के कारण अलग अलग रहने का फैसला कर लिया उन्हीं दिनों बंबई में भयंकर प्लेग फैल गया बड़ी संख्या में लोग से मरने लगे अपने देशवासियों से अटूट स्नेह करने वाली मदाम कामा तुरंत उनकी सेवा में जुट गईं। वो अपने हाथों से उनकी पट्टिया बांधती और हर बीमार के पास जाकर स्वयं उसकी देखभाल करती कैसे हो बाबा अब दर्द तो नहीं होता बिटिया यह सब तुम्हारी देखभाल का असर है तुम ना होती तो कौन हमें पट्टिया बांधता ओहो बाबा ऐसा क्यों कहते हैं ये तो मेरा कर्तव्य है नहीं बहू जी आपके हाथ में तो जादू है जादू लगातार काम और रोगियों की सेवा करने के कारण वे स्वयं अस्वस्थ हो गईं और परिवार वालों के बहुत आग्रह करने पर वो अपनी चिकित्सा करवाने पेरिस गईं स्वस्थ होकर पेरिस से वो लंदन पहुंची उन्हीं दिनों लंदन में भारत के प्रसिद्ध नेता दादा भाई नरोजी रह रहे थे मादाम कामा देश को स्वाधीन कराने के कार्यो में दादा भाई नौरोजी का हाथ बटाने लगी धीरे धीरे अन्य भारतीय क्रांतिकारियों से भी उनका परिचय हुआ ये क्रांतिकारी थे पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा सरदार सिंह राणा और विनायक दामोदर सावरकर मादाम कामा राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं के योगदान को प्रोत्साहित करतीं, वो चाहती थीं कि महिलाएं आगे बढ़ें और देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य करें श्रीमती कामा ने भारत की महिलाओं को ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाली महिलाओं को भी अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने की दिशा में सचेत किया बयालीस वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने विदेशों में रहकर देश की आजादी का कार्य करने का निश्चय किया जर्मनी फ्रांस और अमेरिका के कई राज्यों में जाकर उन्होंने भारत पर हो रहे अत्याचारों की बातें बताई सरे आम, ब्रिटेन को बेनकाब कर श्रीमती कामा ने भारत के लिए संसार भर के लोगों की सहानुभूति अर्जित कर ली लंदन में रहकर श्रीमती कामा क्रांतिकारी साहित्य के प्रकाशन में सहयोग देती और गोपनीय ढंग से पुस्तकें भारत भेजती ब्रिटिश सरकार उनके इन क्रांतिकारी कामों से बहुत परेशान हुई और उन्हें अपराधी घोषित कर दिया भारत में बनी उनकी लाखों की संपत्ति को भी ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया बीमारी और वृद्धावस्था के कारण वो भारत लौटना चाहती थीं, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनके सम्मुख शर्त रखी मैडम खामा यदि आप अपने खाना के लिए माफी मांग ली और भविष्य में कभी राजनीति में भाग न लें आप तो भारत जा सकती है मुझे ब्रिटिश सरकार का ये प्रस्ताव मंजूर नहीं देश की आजादी के लिए ना मैं बूढ़ी हूं और ना बीमार मैं आखिरी सांस तक भारत की स्वाधीनता के प्रति समर्पित रहूंगी अनेक प्रयासों के बाद स्वाभिमानी भिकाई जी का भारत लौटी और जब वो भारत के लिए रवाना हुई तो काफी अस्वस्थ थीं। भारत छोड़ते समय वो 40 वर्ष की युवती थीं। अब 70 वर्ष की वृद्धा होकर स्वदेश लौटीं। अपनी जवानी का एक एक क्षण उन्होंने भारत माता की स्वाधीनता के लिए बिताया भारतवासियों के लिए तेरह अगस्त उन्नीस का दिन बड़े दुख का दिन था भारत की महान वीरांगना भीकाई जी कामा स्वर्ग से गईं। गई ये सच है कि मदाम कामा फांसी या गोली लगने से शहीद नहीं हुईं, पर उनकी मृत्यु किसी शहादत से कम नहीं हम उस महान महिला को सादर प्रणाम करते हैं मदाम भी जी कामा अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आलेख डॉक्टर वीनू भल्ला विषय संयोजन स्वर्णा गुप्ता भाग लेने वाले कलाकार सुरेश शास्त्री राम मैनी मंजू मैनी और शंकर प्रसाद मिश्रा ध्वनियाकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग रंजना पराशर निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर तथा परियोजना निर्देशन डॉक्टर एल सुमित्रा